आध्यात्मरामण बालकांड तह हनुमत उपस्थित शृत प्रवक्षा झात्मत्म तदनंतर श्रीरामचंद्रजी ने सम्मुख खड़े हुए पवनपुत्र हनुमान से स्वयं कहा मैं तुम्हें आत्मा अनात्मा और परमात्मा का तत्व बताता हूँ सावधान होकर सुनो आकाश से यथा भेद त्रिवधो दृश्यते महा जलाशय महाकाश तदवचिन्न वहीबिंबाख्यम अपरम दृश्य सेविधम नवा जलाशय में आकाश के तीन भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं एक महाकाश जो सर्वत्र व्याप्त है दूसरा जलावच्छिन्न आकाश जो केवल जलाशय में ही परिमित है और तीसरा प्रतिबिंब आकाश जो जल में प्रतिबिंबित है जैसे आकाश के तीन बड़े बड़े भेद दिखाई देते हैं बुद्धिविन्न चैतन्यम एक परूतमे त्रिधा चिथ उसी प्रकार चेतन भी तीन प्रकार का है एक तो बुद्धिवच्छिन्न चेतन जो बुद्धि में व्याप्त है दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है जिसको आभास चेतन कहते हैं भाषा सबुद्धे कर्तृत्व अवचिन्दे छिन्े विकारिणी साक्षिण्य रोप्य भ्रांत्या देवत्व च तथा बुध इनमें से केवल आभास चेतन के सहित बुद्धि में ही कर्तृत्व है अर्थात चिदाभास के सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है किंतु अज्ञजन भ्रांतिवश निरवच्छिन्न निर्विकार साक्षी आत्मा में कर्तृत्व और जीवत्व का आरोप करते हैं अर्थात उसे ही कर्ता भोक्ता मान लेते हैं आभासस्तोमृषा बुद्धि अविद्या्य मुच्यते अविचिन्नम तो तद्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः हमने जिसे जीव कहा है उसमें आभास चेतन तो मिथ्या है क्योंकि सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते हैं बुद्धि अविद्या का कार्य है और पर ब्रह्म परमात्मा वास्तव में विच्छेद रहित है अतः उसका विच्छेद भी विकल्प से ही माना गया है अवच्छिन्न पुर्ण एकत्व प्रतिपाद्य तत्वसिवाक्य इसी प्रकार उपाधियों का बाध करते हुए आभास अहम रूप अव चेतन जीव की तत्वसी तू वह है आदि महावाक्यों द्वारा पूर्ण चेतन ब्रह्म के साथ एकता बतलाई जाती है ऐक्य ज्ञानम यदोत्पन्नम महावाक्य नात्मनों तदा विद्या स्वकार्य नव संशय जब महावाक्य द्वारा इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उस समय अपने कार्यों सहित अविद्या अविद्याष्ट हो जाती है उसमें कोई संदेह नहीं ए तद्द्यज्ञा मद्भक्तौ मद्भापद्य मद्भ भक्ति विमुखा भी शास्त्रगर्ते सु मुह्यता न ज्ञानम न च मोक्ष सैत्म मेरा भक्त इस उपर्युक्त तत्व को समझकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का पात्र हो जाता है पर जो लोग मेरी भक्ति को छोड़कर शास्त्र उप गढ़े में पड़े भटकते रहते हैं उन्हें सौ जन्म तक भी न तो ज्ञान होता है और न मोक्ष ही प्राप्त होता है